दूसरा प्रश्न करत करत अभ्यास के जड़मत होत सुजान रसरी आवत जात है सिल परत निशान क्या परमात्मा को पाने के लिए भी किसी अभ्यास की जरूरत होती है कृपया स्पष्ट करें कृष्ण तीर्थ भारती परमात्मा को पाने के लिए तो किसी अभ्यास की कोई जरूरत नहीं होती लेकिन अहंकार को मिटाने के लिए बहुत अभ्यास की जरूरत होती ऐसा समझो कि तुम्हें कुआ खोदना चाहते हो जल पाने के लिए तो किसी अभ्यास की कोई जरूरत नहीं होती जल की धारा तो सतत भूमि के नीचे बह ही रही लेकिन जल की धारा और तुम्हारे बीच में जो मिट्टी और पत्थरों की परतें उनको तोड़ने के लिए अभ्यास की जरूरत होती है तुम भी हो प्यासा भी मौजूद है और पानी भी मौजूद है मगर दोनों के बीच में मिट्टी की परतों की एक लंबी दीवार है खोदना पड़ेगा पहले कंकड़ पत्थर हाथ आएंगे कूड़ा कच करकट हाथ आएगा थक न जाना हार न जाना निराश न हो जाना हताशा न ले लेना फिर सूखी मिट्टी हाथ आएगी घबरा मत जाना कि ऐसी सूखी मिट्टी में कहां जल के स्रोत होंगे खोदते जाना फिर गीली मिट्टी हाथ आएगी खोदते जाना फिर जल के झरने फूटने लगेंगे मगर गंदे होंगे पीने योग्य नहीं होगा पानी अभी खोदते जाना जल्दी ही तुम उस जगह पहुंच जाओगे जब स्वच्छ झरने उपलब्ध हो जाएंगे लेकिन पानी को पाने के लिए कोई प्रयास नहीं किया गया इसे याद रखना प्यास भी थी पानी भी था लेकिन दोनों के बीच में व्यवधान था उस व्यवधान को दूर करने के लिए ध्यान उस व्यवधान को दूर करने के लिए प्रार्थना है पूजा है अर्चना है उस व्यवधान को दूर करने के लिए साक्षी का उपाय है विपसना की पद्धति जागरूक होने के नियम विधियां योग है तंत्र है भक्ति है लेकिन तुमने जो पद उद्धृत किया है उसके अर्थ गलत हो सकते करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान अभ्यास करने से जड़मती सुजान नहीं हो सकता अभ्यास करने से जड़मती चालाक हो जाएगा चालबाज हो जाएगा लेकिन मौलिक जड़ता नहीं टूटेगी अगर सच में जड़मती था तो जितना अभ्यास करेगा उतना ही जड़मती आच्छादित हो जाएगी सुंदर परिधान पहन लेगी मगर मूल में कोई अंतर नहीं हो सकता तुम अगर ईट को घिसते रहो घिसते रहो घिसते रहो तो भी दर्पण नहीं बनेगा इसलिए जेन फकीर रिंझाई जब साधना में लीन था तो एक दिन उसका गुरु आया 20 वर्ष से साधना में लीन था उसका गुरु आया और उसके सामने ही बैठ के एक ईट पत्थर पे घिसने लगा रिंझाई को बड़ा क्रोध आया स्वभाव था कोई और हो तो माफ भी कर दो ये बूढ़े गुरु को क्या सूझा मैं ध्यान कर रहा हूं अब तुम सोचो थोड़ा तुम ध्यान कर रहे हो कृष्ण तीर्थ भारती ध्यान कर रहे हो मैं एक ईट ले सामने बैठ के घिसने लगू तो वैसी तो ध्यान मुश्किल से लगता है लगते ही कहां हजार विचार चलते हैं और सामने कोई ईट घिसे, तो दांत तक किरकिराने लगेंगे कसमसी छूटेगी क्रोध जगेगा और गुरु था कि घिसे ही गया थोड़ी देर तो बर्दाश्त किया रिंझाई ने फिर आंख खोली और कहा कि मानु भाव आप ये क्या कर रहे हैं गुरुदेव ये आपको क्या हुआ बुढ़ापे में दूसरे अगर आके शैतानी भी करें और ध्यान में बाधा भी डालें ये मैं सुनता आया हूं कि सैतान ध्यान में बाधा डालता ये मैंने कभी नहीं सुना कि गुरु स्वयं गुरु ध्यान में आके बाधा डालते अभी ईट घिस घिस के मुझे ऐसा क्रोध चढ़ा रहे हो कि थोड़ी बहुत शांति जम रही थी वो भी उखाड़ थी अब एक ही विचार चल रहा है भीतर के कब दुष्ट ईट का घिसना बंद करें और मेरे दांत तक किरकिरा रहे गुरु ने कहा मैं तो उससे एक बात पूछने आया जैसे गुरु ने ये सब बातें सुनी ही नहीं मैं तो उससे यह पूछने आया कि अगर ईंट को मैं घिसता रहूं घिसता रहूं घिसता रहू ईंट तो एक दिन दर्पण बन जाएगी कि नहीं रिंझाए ने कहा सुनो मैं सोचता था आपसे मैं ज्ञान लूं आपको खुद ही अभी छोटी मोटी चीजों के ज्ञान की जरूरत है दूसरों से लेने ईंट को लाख घिसो जन्म जन्म घिसो दर्पण ना बनेगी कहां दर्पण कहां ईंट गुरु ने कहा फिर में चला तू भी इस सिर को कितना ही घिसता रहे घिसता रहे जन्म जन्म तक ध्यान नहीं बनेगा ध्यान दर्पण और खोपड़ी ईंट से भी गई बीती चीज ईंट का तो कुछ काम भी है खोपड़ी का कोई काम भी नहीं ईंट को जोड़ो तो मकान भी बन जाए खोपड़ी का क्या करोगे और कहते हैं गुरु का ये कहना और ईंट का उठा के चले जाना जो 20 साल में नहीं घटा था उस क्षण में घट गया रिंझाई दौड़ के पैरों में गिर पड़ा और कहा मुझे क्षमा करें जो मेरे अभ्यास से ना हुआ वो आपके चेताने से हो गए सदगुरु चेताने की अद्भुत विधियां खोजते हैं शिष्य के योग विधि खोजते जो चोट उसके भीतर जलधार तोड़ देखी वैसी विधि खोजते तुम पूछते करत करत अभ्यास के जड़मती होत सुजान ऐसा स्कूलों में कहते हैं शिक्षक अध्यापक इस तरह की बातें दोहराते हैं कि घिसते रहो ईट हो जाएगा दर्पण सुना नहीं कभी जड़मती इस तरह सुजान नहीं होते अभ्यास से नहीं जड़मती भी सुजान हो सकता है अभ्यास से नहीं हो सकता क्योंकि अभ्यास कौन करेगा कोई जड़मती ही तो अभ्यास करेगी ना अगर एक क्रोधी आदमी अक्रोधी होना चाहता है तो अक्रोध का अभ्यास कौन करेगा क्रोधी आदमी ही करेगा ना एक कामी काम से मुक्त होना चाहता है अभ्यास कौन करेगा कामी आदमी ही अभ्यास करेगा ना तो कामी क्या करेगा ज्यादा से ज्यादा काम को दबा के बैठ जाएगा छाती में दबा के बैठ जाएगा और छाती में दया, दबाया हुआ अभ्यास छाती में दबाए हुए रोग छाती में दबाई हुई वृत्तियां और भी घातक हो जाती महा घातक हो जाती जिस चीज को तुम अपने भीतर दमित कर लेते हो उससे मुक्त नहीं होते हां मूर्खों को भी सजा बजा के खड़ा कर दिया जा सकता है और ऐसे ही मूर्ख बहुत से महापंडित समझे जाते बुनियादी रूप से मूड़ लेकिन पांडित्य का आवरण है उस आवरण से संसार को धोखा हो सकता है लेकिन परमात्मा को तुम धोखा न दे पाओगे और गहरे में तुम तो जानते ही रहोगे तुम अपने को कैसे भुला पाओगे कि तुम जड़ बुद्धि हो और ये सब अभ्यास जड़ बुद्धि का ही अभ्यास है कट घरे में खड़े मुल्ला नसरुद्दीन को संबोधित करते हुए जज ने कहा बड़े मिया तुम्हें बार बार कचहरी आते शर्म नहीं आती मुल्ला नसरुद्दीन ने इतमिन से जज की ओर उन्मुख होकर उत्तर देते हुए कहा हुजूर मैं तो कभी कभी आता हूं मगर आप तो रोज आते इसी जज ने एक बार पुनः मुल्ला नसरुद्दीन से कहा मुल्ला तुमने अपने मित्र को कुर्सी से क्यों मारा नसरुद्दीन ने बड़ी मासूम से कहाजुर मेज मुझसे उठाई ना गई जड़मती तो जड़मती ही है अभ्यास से नहीं होगा फिर क्या हो? किया जाए क्या जड़मती के लिए कोई उपाय ही नहीं नहीं उपाय जागरण हो साक्षी भाव तुम अपनी बुद्धि की जड़ता को भीतर बैठकर देखो भर दृष्टा बनो कुछ करो मत करोगे तो ईट घिसोगे करोगे तो अभ्यास हो जाएगा करने से कुछ लाभ ना होगा करो ही मत कुछ क्योंकि करने में तुम्हारी जड़मती का ही हाथ होगा कर्त्य तो तुम्हारी बुद्धि से ही निकलेंगे एक जैन मुनि साकाहार के संबंध में प्रवचन दे रहा था बड़ी प्रशंसा कर रहा था पशु पक्षियों की तो उनमें भी आत्मा है उनमें भी जीवन है और जो दूसरे को दुख देगा वो खुद दुख पाएगा मुल्ला न सुदीन सुन रहा था एकदम खड़ा हो गया उसने कहा आप बिल्कुल ठीक कहते एक बार एक मछली ने मेरे प्राण बचाए थे मुनि तो बहुत आनंदित हुआ मुल्ला को पास बिठाया पी थपथपाई और लोगों का देखो प्रत्यक्ष प्रमाण और तुम मछलियों को खाते हो मुल्ला से कहा तू मेरे पास ही रुक तू प्रत्यक्ष प्रमाण जब भी मुनि प्रवचन देते मुल्ला को दिखाते कि देखो ये मुला क्यों मुल्ला कहो लोगों से मुल्ला कहता कि मछली ने एक बार मेरी जान बचाई थी कई दिन बीत गए एक दिन मुनि ने पूछा लेकिन तुम जरा विस्तार से तो कहो कब बचाई थी कैसे बचाई थी मुला ने कहा वो आप न पूछे तो ठीक एक बार मैं बिल्कुल भूखा था और एक मछली को खाके ही बचाने तो बस जान गई ही गई थी मैं मछली का बहुत ऋणी तुम्हारा व्यक्तित्व तुम्हारा कृत्य तुम्हारे वक्तव्य तुम्हारी साधना तुम्हारा अभ्यास तुम्हारे उपवास व्रत नियम इत्यादि कौन साधेगा कौन करेगा तुम हो कौन लेकिन एक तत्व तुम्हारे भीतर है जो तुम नहीं हो बस वही तुम्हारी एकमात्र आशा है तुम्हारे भीतर एक दृष्टा भाव है एक साक्षी भाव है जो तुम नहीं हो बस वही साक्षी भाव जकाना है और ध्यान रहे साक्षी भाव का अभ्यास नहीं करना होता वह तो है ही सिर्फ स्मरण काफी है इसलिए बुद्ध ने कहा सम्यक स्मृति सममा सती संतों ने कहा है सुरथ ही जॉर्ज गुरुजीएफ कहता था सेल्फ रिमेंबरिंग अभ्यास नहीं सिर्फ आत्मस्मरण राह पर चल रहे हो अपने को चलता हुआ देखो बैठे हो अपने को बैठा हुआ देखो भोजन कर रहे हो अपने को भोजन करता हुआ देखो बोल रहे हो बोलता सुन रहे हो सुनता ऐसा अपने को देखो जैसा हो रहा है वैसा अपने को देखो रात बिस्तर पर लेटते लेटते अपने को बिस्तर पर लेटते देखो जबकि आने लगी आखिर आखिर तक देखते रहो देखते रहो कि नींद उतर रही नींद उतर रही ये उतरी ये उतरी ये पर्दा गिरा और एक दिन तुम हैरान हो जाओगे अभ्यास नहीं है यह मात्र है एक दिन तुम चकित होके पाओगे कि नींद का पर्दा भी गिर गया और तुम जागे ही हुए हो हु। या निशा सर्वभूत आयाम जब सब सो गए तब भी तुम जागे हुए हो हु। तस्याम जागृति संयमी यह एक संयम है अभ्यास नहीं यह एक संतुलन है अभ्यास नहीं अभ्यास छोटी चीज है जैसे कोई दंड बैठक लगाए वह अभ्यास है जैसे कोई राम राम राम राम राम राम जपता रहे वह अभ्यास है कोई माला फेरता रहे फेरता रहे वह अभ्यास है और राम राम जपते जपते जीव में छाले पड़ जाएंगे मगर लाभ कुछ और ना होगा माला जपते जपते हाथ में गठ्ठे पड़ जाएंगे और लाभ कुछ भी ना होगा तुम जड़ बुद्धि हो सो तुम जड़ बुद्धि रहोगे तुम्हारा मौलिक रूपांतरण सिर्फ एक ही प्रक्रिया से हो सकता है कृष्ण भारती वह प्रक्रिया है साक्षी की मैं तुम्हें साक्षी की ही शिक्षा दे रहा हूं तुम जो भी कर रहे हो बस उस करते समय स्मरण रहे कि मैं क्या कर रहा हूं श्वास भीतर गई तो देखो भीतर गई श्वास बाहर गई तो देखो बाहर गई तुम्हें इसमें बहुत आध्यात्मिकता मालूम नहीं होगी तुम कहोगे ये कैसा अध्यात्म राम राम जपें तो आध्यात्म मालूम होता है हालांकि तोते राम राम जप रहे और उनमें से कोई आध्यात्मिक नहीं हो गया और तोते स्वर्ग नहीं जाते ग्रामाफोन के रिकॉर्ड हैं तुम भी ग्रामाफोन के रिकॉर्ड बन सकते हो ऊपर ऊपर राम राम जपते रहो और भीतर भीतर न मालूम क्या क्या कूड़ा कबाड़ चलता रहे वो सब बेहतर है माला हाथ जपते रहेंगे और मन मन अपनी जड़ता में डूबा रहेगा जड़ता यानी मूर्छा और मूर्छा को तोड़ने का एक ही उपाय जागरण साक्षी इसका अभ्यास नहीं करना है हाँ इसका निरंतर स्मरण करना है जरूर दोनों में बहुत बारीक भेद है तुम्हें लगेगा कि तो स्मरण भी तो अभ्यास ही है तुम्हारा मन कहेगा तो बार बार स्मरण करना वह भी तो अभ्यास है नहीं वह अभ्यास नहीं अभ्यास का अर्थ होता है जैसे एक आदमी कार चलाना सीखता है तो शुरू शुरू में बड़ी अर्चन होती क्योंकि उसे याद रखना पड़ता है स्टीरिंग को संभाले रास्ते पर तरह तरह के लोग चल रहे हैं, इन पर ध्यान रखें बच्चे दौड़ रहे हैं ट्रक आ रहे हैं बसें जा रही इतना रास्ता चल रहा है इस सबका ध्यान रखें कि कहीं चूक ना हो जाए जरा चूक हुई कि गए इधर एक्सिलेरेटर का ध्यान रखे एक पैर एक्सीलरेटर पर है इधर ब्रेक का ध्यान रखे कि दूसरा पैर ब्रेक पर है इधर गेयर का ध्यान रखे कि अब गेयर बदलना है इतनी चीजों को एक साथ ध्यान रखना बड़ा मुश्किल मालूम होता है इसलिए शुरू शुरू में ड्राइविंग सीखने वाले को पसीना पसीना हो जाना पड़ता है फिर धीरे धीरे अभ्यास हो जाता है फिर पैर संभाल लेता है एक्सीटर को फिर तुम्हें संभालने की जरूरत नहीं रहती हाथ संभाल लेते हैं स्टीरिंग को तुम्हें संभालने की जरूरत नहीं रहती तुम सिगरेट पियो फिल्मी गाना गाओ कार में रेडियो हो तो रेडियो सुनो मित्र बैठा हो तो गपशप करो फिर तुम्हें कोई ध्यान देने की जरूरत नहीं यंत्रवत हो गया कार का चलाना जो चीज अंततः यंत्रवत हो जाए उसकी प्रक्रिया का नाम अभ्यास है और जो चीज कभी यंत्रवत ना हो उस प्रक्रिया का नाम साक्षी भाव इसलिए दोनों का भेद को तुम ठीक ठीक समझ लेना अभ्यास हमेशा हर चीज को यंत्रवत कर देता है और जो चीज यंत्रवत हो जाती है वही तुम बेहोशी में करने लगते हो, होश की जरूरत नहीं रह जाती लेकिन साक्षी भाव को कभी बेहोशी में नहीं किया जा सकता साक्षी भाव और बेहोशी में कैसे करोगे ऐसा अभ्यास कभी नहीं हुआ साक्षी भाव का कि कोई बस बेहोशी में साक्षी बना रहे साक्षी और बेहोशी तो विपरीत है इसलिए इसको तुम व्याख्या समझो जिस चीज के अंतिम परिणाम जड़ता होती हो वो अभ्यास इसलिए अभ्यास से जड़मती सुजान नहीं होता जड़मती कुशल होता है और तुम कहते रस्री आवत जात है शिल्प परत निशान हाँ रस्सी जरूर बार बार आती है कुएं पर तो शिल्प निशान पड़ जाती मगर ध्यान ऐसे निशानों का नाम नहीं रस्सी बार बार आएगी जाएगी तो निशान तो पड़ेंगे पत्थर पे पड़ जाते हैं तो मन पे भी पड़ जाएंगे वैज्ञानिक तो कहते हैं कि मन में और कुछ है ही क्या बार बार पड़े निशान एक ही काम को तुमने बार बार किया निशान पड़ गए फिर तुम्हें ध्यानपूर्वक करने की जरूरत नहीं रह जाती वो निशान ही करने लगते मस्तिष्क तुम्हारा एक कंप्यूटर हो जाता है तुम्हें जरूरत नहीं रहती सोचने विचारने की अपने आप मस्तिष्क काम करने लगता है बटन दबाई और काम शुरू हो जाता है बटन बंद कर दी काम बंद हो जाता है ने नाम सुना होगा डॉक्टर हरि सिंह गौर का उन्होंने सागर विश्वविद्यालय का निर्माण किया वो हिंदुस्तान के बड़े से बड़े वकीलों में एक थे हिंदुस्तान के नहीं सारे दुनिया के दो चार बड़े वकीलों में एक थे सारी दुनिया में उनके ऑफिस थे पेकिंग में दिल्ली में लंदन में आज दिल्ली कल पेकिंग परसन लंदन प्रिवी काउंसिल के बड़े से बड़े वकील थे लेकिन उनकी एक आदत थी अभ्यास था तुम्हारी भी इस तरह की आदतें होंगी ख्याल करोगे तो समझ में आ जाएंगी जैसे किसी आदमी को कुछ सोच विचार करना हो तो वो सिर खुजलाने लगता बस उसका हाथ पकड़ लो सिर न खुजलाने दो वो बड़ी मुश्किल में पड़ जाएगा वो सोच ही विचार नहीं पाएगा वो कहेगा मेरा हाथ छोड़ो नहीं तो मेरा सब सोच विचार खराब हुआ जा रहा है वो यंत्रवत आदत है किसी आदमी को सोचना हो सिगरेट को जला लेता है धुआं निकालने लगे फिर सोच विचार सुगम हो जाता है उसकी सिगरेट छीन लो वो एकदम अस्त हो जाएगा उसकी समझ में ना आएगा कि अब मैं क्या करूँ क्या ना करूँ और एक आदमी रोज सुबह प्रार्थना करता है मंदिर में घंटी बजाता है पूजा का थाल उतारता है बस एक दिन उसको मंदिर में ना घुसने दो वो दिन भर परेशान रहेगा इन सब में कुछ भेद है तुम समझते हो सिर खुजलाना या मंदिर की घंटी बजाना या सिगरेट पीना जरा भी भेद नहीं डॉक्टर हरी सिंह गौर को एक आदत थी यह कहानी उन्होंने खुद ही मुझे सुनाई थी कि जब भी वो प्रवी काउंसिल में कोई गहरे मसले पर बोलते तो अपने कोर्ट का बटन घुमाते रहते थे कोर्ट का बटन हाथ में आया तो उनका मस्तिष्क तेजी से काम करता था हर मुकदमा जीतते थे वो उनका वकील जो विपरीत उनके कई मुकदमे लड़ चुका था और हार चुका था धीरे दीर धीरे ये देख देख के आदि हो गया था कि बटन में कुछ राज है क्योंकि जब भी वो बटन घुमाने लगते हैं, तब उनकी तर्क शैली और उनके बोलने का ढंग बड़ा प्रखर हो जाता तलवार में धार आ जाती वो बटन ही तब छूते हैं जब जरूरत होती साधारणता बटन ही छूते जब मामला बिल्कुल आखिरी चरम अवस्था में आ जाता तब उनकी बटन पकड़ी जाती उस वकील ने उनके सोफर को रुष्वत देके उनके कोर्ट की बटन टुड़वा दी एक बड़ा मामला था राजस्थान के एक राजा का मामला था लाखों का मामला था प्रीवी काउंसिल में आखिरी फैसले का मामला था उन्होंने कोर्ट डाल लिया उन्होंने देखे ही नहीं कि बटन उसमें है या नहीं अंदर पहुंच गए मुकदमा शुरू हुआ जैसे ही बात अर्चन की आई बटन पर हाथ गया वहां बटन थी ही नहीं एकदम पसीना छूट गए वो मुझसे कह रहे थे कि मेरा मस्तिष्क एकदम खटाक से बंद हो गया मैंने बहुत कोशिश की मगर मेरे आंखों के सामने अंधेरा छा गए मुझे कुछ सूझे ही नहीं मुझे क्षमा मांगनी पड़ी मुझे कहना पड़ा कि आज स्थगित करें मेरी हालत खराब है मैं बीमार हूं मुझे चक्कर आ रहा है दूसरे दिन जब अपनी बटन लगा के पहुंचा तब सब ठीक से चला अब हरि सिंह गौर जैसे बुद्धिमान आदमी की अगर ये दशा हो तो औरों का क्या कहना यंत्र एक बार ऐसा हुआ कि हरि सिंह गौर जरा पीने के आदि थे ज्यादा पी जाते थे ज्यादा पी गए अदालत गए भूल ही गए कि किसके पक्ष में हैं, तो विपक्ष में बोल गए अपने ही मुवक्किल के खिलाफ बोल गए धुआंधार बोले बटन पर हाथ घुमाते रहे और दिल खोल के बोले मजिस्ट्रेट हैरान खुद का मुवक्किल हैरान विरोधी वकील हैरान क्या मेरे लिए कुछ बचे ही नहीं ये हो क्या रहा है मगर हरि सिंह को बीच में कौन रोके मजिस्ट्रेट भी उनसे भाते थे जब दोपहर का चाय का समय मिला तब उनके असिस्टेंट ने बाहर आके कहा कि महाराज जी आपने क्या किया सब गुड़ गोबर कर दिया गया ये मुकदमा आप ही हार गए अपने हाथ से आप अपने ही पक्ष के खिलाफ बोलते रहे हरि सिंह को थोड़ा होश आया कहा घबरा मत अभी आधा समय बाकी चाय के समय के बाद जब वो अदालत में पहुंचे तब उन्होंने कहा मजिस्ट्रेट को परमादरणी अब तक मैंने वे दलीलें दी जो मेरा विरोधी वकील देगा अब मैं उनका खंडन शुरू करता हूं फिर बटन पे हाथ और फिर उन्होंने दिल खोल कर खंडन किया वकील या वैश्या इनका कुछ भरोसा नहीं ये तो किसी के भी साथ हो सकते लेकिन मन भी वकील और वैश्य जैसा ही है इसका भी कुछ भरोसा मत करना नास्तिक हो जाओ तो ये नास्तिकता की दलीलें देगा आस्तिक हो जाओ आस्तिकता की दलीलें देगा पूजा पाठ करो तो पूजा पाठ के पक्ष में बोलेगा और पूजा पाठ छोड़ना हो तो पूजा पाठ के खिलाफ बोलने लगेगा इस मूर्छित मन से तुम कितना भी अभ्यास करो यह मूर्छित मन हां सुंदर हो जाएगा सज जाएगा मगर जैसे मूर्ख को सुंदर पगड़ी बांध दी मुछों पर ताव दे दिया इत्र फुले लगा दिया शानदार कपड़े पहना दिए इससे ही क्या होता है भीतर तो वे वही के वही मुला नसुद्दीन और उसके तीन मित्रों ने तय किया कि बहुत सुनते हैं कि मौन से परमात्मा का दर्शन होता है तो हम भी एक महीने का मौन साधे। चारों गए बैठ गए हिमालय के एक गुफा में कोई आधा घड़ी बीती होगी कि पहले ने कहा कि अरे मुझे लगता है कि मैं बिजली घर की जला ही छोड़ा है महीने भर में तो बहुत बिल चढ़ जाएगा दूसरा बोला अरे बुद्धू हमने कसम ली एक महीना चुप रहने की तू बोल गया तीसरा हंसा उसने कहा बोल तो तुम भी गए मुल्ला नसुद्दीन ने कहा कि हे प्रभु हम ही भले अब तक हम ही नहीं बोले बस आधा घड़ी में सब मामला खत्म हो गया जड़ मस्तिष्क कितनी देर अभ्यास करेगा क्या अभ्यास करेगा नहीं अभ्यास से नहीं बोध से होश से जागरूकता से कृष्ण तीर्थ प्रत्येक कृत्य के साथ साथ साक्षी भाव को जोड़ो बहुत अध्यात्म जैसा नहीं लगेगा कि श्वास भीतर गई देखा श्वास बाहर गई देखा ये बायां पैर उठा देखा ये दायां पैर उठा देखा इसमें बहुत अध्यात्म जैसा नहीं लगेगा अध्यात्म है भी नहीं यह विज्ञान है आत्मा को जानने का विज्ञान है हाँ राम राम जपा माला जपी तिलक चंदन लगाया तो अध्यात्म मालूम होता अध्यात्म कुछ भी नहीं तुम सिर्फ बुद्धू हो और तुमसे भी जो ज्यादा कुशल बुद्धु हैं वो तुम्हें लूट रहे हैं आखिरी प्रश्न आपसे जो मिला है उसे बांटूं या संभालू आनंददेव संभालने का एक ही उपाय है बांटना संभाला और बांटा नहीं खो जाएगा बांटा और संभाला नहीं समझ जाएगा दो लुटाओ यह कोई जीवन का छुत्र अर्थशास्त्र नहीं है कि तिजोरी में बंद करके रख दो यह फूल तिजोरी में बंद करके रखने योग्य नहीं।, नहीं तो मर जाएंगे सड़ जाएंगे ये दिया तिजोरी में बंद मत कर देना नहीं तो बुझ जाएगा बांटो साझीदार बनाओ जितने साझीदार बना सकते हो उतने बनाओ बेसर्त बांटो, पात्र अपात्र का भी भेद मत करना हम कौन हैं, जो निर्णय करें कौन पात्र कौन अपात्र हम कौन है जो निर्णय करें कौन बीज फूटेगा कौन बीज नहीं फूटेगा बो बीज जहां जगह मिले वहां बीज बो ब्लेवेटस्की जिसने थियोसॉफिकल सोसाइटी को जन्म दिया एक ट्रेन में यात्रा कर रही थी उसने अपने पास एक झोला रख छोड़ा था बार बार झोले में हाथ डालती और कुछ बाहर फेंकती आखिर और यात्रियों की जिज्ञासा बड़ी फिर वे रुक न सके उन्होंने कहा कि क्षमा करें अकारण आपके कार्य में बाधा देना हम उचित नहीं मानते लेकिन हमारी जिज्ञासा अब सीमा के बाहर हो गई इस झोले में क्या है और बार बार मुट्ठी भर के आप क्या फेंकतीं? हैं ब्लेबस्किन कहा देख लो झोले में फूलों के बीच इन्हीं को मैं बाहर फेंक रही हूं ट्रेन से उन्होंने कहा हम अर्थ नहीं समझे इसका क्या सार बिन का सार आकाश में बादल गिरने लगे हैं आषाढ़ आ गया जल्दी ही वर्षा होगी ये बीज फूल बन जाएंगे मगर उन लोगों ने कहा कि क्या आपको बार बार इसी ट्रेन में सफर करनी पड़ती क्या इसी रास्ते से आप बार बार गुजरती हैं ब्लेविटस् ने कहा कि नहीं मैं पहली बार गुजर रही हूं और शायद दोबारा कभी मौका ना आए तो उन्होंने कहा हम फिर समझे नहीं फिर बीज फेंकने से आपको क्या फायदा बीज अगर फूल बने भी तो आप तो कभी देख भी ना सकेंगे ब्लेवेटस्की ने कहा यह थोड़ी सवाल है कि मैं देख सकू कोई तो देखेगा सब आंखें मेरी किसी के नासापुटों में तो सुगंध भरेगी, सब नासापुट मेरे कोई तो प्रसन्न होगा आनंदित होगा रोज यात्री इस ट्रेन से आते जाते हैं हजारों और और ट्रेनें निकलती हैं इस रास्ते से लाखों लोग उन फूलों को नाचते देखेंगे हवा में सूरज में प्र... प्रसन्न होंगे एक ने कहा लेकिन उनको तो पता भी नहीं चलेगा कि आपने ये फूल बोए बिलविटिस की ने कहा इससे क्या फर्क पड़ता है कि वो जाने कि किसने फूल बोए कि वो मेरे नाम का स्मरण करें कि मुझे धन्यवाद दें वे प्रसन्न होंगे इसमें मेरी प्रसन्नता है वे आनंदित होंगे मुझे आनंद मिल जाएगा आनंद दो आनंद मिलता है आनंद बांटो और तुम्हारे भीतर आनंद के नए नए झरने फूटेंगे आनंद देव तुम्हें नाम दिया है आनंद देव दो आनंद को बांटो बरसते बादल सरसती वायु पल तनमें बोल रे कुछ खोल गांठे बांट कुछ संचय रे जग मांगता है आज रस की भीख भरे दिलो भरे बादल से क्रिया यह सीख सीख अंतर की विकल घुमड़न बने रसदान तप्त भाव भावोच्छ्वास झुक भेंटे धरा के प्राण लघु हृदय की लहर छूले फैल नभ के छोर सफल हो जाए यह साध साधकण को अमृत में बोस बोल ओ बंदी हृदय की ग्रंथियों के बोल ढाल जीवन धरा उत्सुक है अधर पट खोल तड़ित कंपन तेज में बीते न अंतर शक्ति शून्य में ही चुक न जाए सिंधु की आसक्ति दम्भ है यह उच्च तारे रिक्त है यह धूम उतर भूपर प्रणय की हरियालियों को चूम आच्छालय सृष्टि को तू सजल भार उतार कामना हो फलवती हो फूल का संसार मुक्त हो तू महत हो तू ज्यो अमित आकाश छोड़ यह संकोच मन रे तोड़ मिट्टी के पास मिट्टी के बंधन छोड़ो मिट्टी का अर्थशास्त्र छोड़ो आत्मा का अर्थशास्त्र समझो इस जगत में तो चीजें बचाओ तो बचती हैं बांटो समाप्त हो जाती हैं। भीतर के जगत में उल्टा नियम है बचाओ नष्ट हो जाती बांटो बच जाती मृत्यु के क्षण में तुम पाओगे तुम्हारे साथ वही जाएगा जो बांटा जो दिया जो बेसर दिया जिसमें कोई अपेक्षा भी ना रखी जिसमें उत्तर की कोई आकांक्षा भी ना थी जिसमें धन्यवाद मिले इतना भी भाव नहीं था ऐसा जो दिया वही मृत्यु में तुम्हारे साथ जाएगा वही तुम्हारी असली संपदा है वही तुम्हारा संचय जैसे बादल बरसते हैं इनसे कुछ सीखो बरसते बादल सरसती वायु पल तनमें बोल रे कुछ खोल गांठें बाट कुछ संचय बांट रे जग मांगता है आज रस की भीख भरे दिलों भरे बादल से क्रिया यह सीख भरा दिल और भरा बादल एक जैसा व्यवहार करते भरा बादल बरसेगा ही बरसेगा भरा बादल बोझिल है भरा बादल जब बरसता है तप्त धरती पर और पी जाती है धरती जब उसके रस को तो धन्यवाद देता है धरती को क्योंकि धरती ने उसे निर्भर किया बोझ से मुक्त किया और भरा दिल भी इसी तरह धन्यवाद करता है उसका जो उसके प्रेम से उसे निर्भर करता है जो उसके आनंद से उसे निर्भर करता है ध्यान रखना जल बहता रहे तो स्वच्छ होता है रुक जाए गंदा हो जाता है बहो बहोगे स्वच्छ रहोगे रुकोगे सर जाओगे सीख अंतर की विकल घुमड़न बने रसदान तप्त भावोच्छ्वास झुक भेटे धरा के प्राण लघु हृदय की लहर छूले फैल नभ के छोर सफल हो जाए सफल हो यह साध को अमृत में बोस तुम्हें मिले तो फिर कणकण को अमृत में डुबाओ पुरानी आदत है कंजूसी की आनंद धन को पकड़ते थे ध्यान को पकड़ने लगते हो वस्तुओं को पकड़ते थे आनंद को पकड़ने लगते हो वाह को पकड़ते थे अंतर को पकड़ने लगते हो और जो पकड़ेगा वो बंधन में बंध जाएगा परिग्रह बंधन लुटाओ दोनों हाथ उलीछिए उलीचे चलो और डरो मत कि चुक जाएगा जितना उलीचोगे उतना ही भरोसा आएगा कि और और नए झरने खुलने लगे और और नए द्वार खुलने लगे जो जितना देता है उतना ही परमात्मा से पाने का हकदार हो जाता है अधिकारी हो जाता है तुम्हें कुछ झलक मिल रही यही झलक सुबह हो जाएगी अगर बांटोगे तुम्हें थोड़ी सुगंध आ रही यही सुगंध पूरी बगिया हो जाएगी अगर बांटोगे तुम्हें जीवन का थोड़ा सा साफ सुथरापन उपलब्ध हो रहा बांट दो देर ना करना तो सारा आकाश तुम्हारा आंगन से ही क्यों बंधे हो और इसी आकाश की तो तलाश चल रही है असीम की अनंत की सीमा तृप्त नहीं कर सकती केवल असीम ही तृप्त कर सकता है और असीम को पाने का ढंग रोकना नहीं असीम होने का ढंग सब दे देना जिससे नदी दे देती सब सागर को और सागर हो जाती काश तुम यह कर सको तो जिस प्रार्थना पर हम चर्चा कर रहे हैं वह पूरी हो जाए तमसो सोमा ज्योतिर्गमें हे प्रभु मुझे अंधकार से प्रकाश की ओर ले चल लेकिन तुम प्रकाश दोगे तो ही प्रकाश की ओर ले जाया जा सकोगे परमात्मा तुम्हें वही दे सकता है जो तुम दूसरों को दोगे दुख दोगे दुख पाओगे सुख दोगे सुख पाओगे जो बोओगे वही काटोगे तुम सो मां ज्योतिर्गमे हे प्रभु अंधकार से प्रकाश की ओर ले चल, लेकिन जाने की तैयारी तो दिखाओ असतो मां सदगमे हे प्रभु असत से सत्य की ओर ले चल, लेकिन सत्य तुम्हें मिले तो उसे छिपाओ मत तुम लोगों को सत्य की ओर ले चलो जो भी छोटा मोटा सत्य है तुम्हारा जितना बन सके तुम्हारे छोटे हाथों से जितना दिया जा सके दो स्मरण रखो तुम जो लोगों को दोगे जगत को दोगे वही अनंत अनंत गुना होकर परमात्मा से तुम्हें मिलता है मृत्योर्मा मां अमृतम गमें हे प्रभु मृत्यु से मुझे अमृत की ओर ले चल अमृत की बूंद तुम्हें मिली बांट दो फिर सागर तुम्हारा है फिर अमृत का पूरा सागर तुम्हारा है आज इतना है